टॉक भक्ति सूत्र नंबर सिक्स तीसरा प्रश्न आपके प्रवचन सुनते हुए कभी कभी प्रेम विभोर होकर मेरी आंखें आंसू बहाने लगती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 ये बात सोचने भर की नहीं इसे करोगे तो ही इसका स्वाद मिलेगा